जहाँ एक छोटा सा बालक या बालिका अपने पूर्वजन्म की बातों का स्मरण करने लगती हैं और जांच पड़ताल से उसकी बातें सत्य सिद्ध होती हैं फिर ऐसी घटनाएं मात्र भारत में ही नहीं होती बल्कि उन देशों में भी ये पाई गई हैं जो पुनर्जन्म के सिद्धांत को नहीं मानते यथा रूस अमेरिका इंग्लैंड एवं यूरोप के देश यदि जीवन में नित्यता न होती तो उस बालक या बालिका की बातें कैसे सत्य होती आजकल जो लोग पैरासाइकाल पैरासाइकोलॉजी परामनोविज्ञान के क्षेत्र में विशेष रुचि रखते हैं वे ऐसी घटनाओं को एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन इंद्रियातीत रिक्त दर्शन के नाम से पुकारते हैं इंद्रियातिरिक्त दर्शन के नाम से पुकारते हैं पर कोई नामकरण किसी बात का स्पष्टीकरण नहीं होता यदि यही मान लें कि ऐसी घटना एक्स्ट्रा सेंशनिव प्रसैप्सन एक्स्ट्रा सेंसरीव प्रसैप्शन का परिणाम है तो प्रश्न उठता है कि उसी बालक या बालिका विशेष के साथ यह घटना क्यों घटी फिर यही घटना दोबारा किसी अन्य के साथ फिर से क्यों नहीं घटी? इन प्रश्नों के कोई समाधान कारक उत्तर नहीं है तः यह स्वीकार करने को बाध्य होना पड़ता है कि जीवन नित्य है